ये का अब मरण प्राप्त मृत्यु द्वारा भी जो होता है इसका कम गुणों होगा मृत्यु के समय किसी का शत्रुगुण बढ़ाव होता है किसी का रजोगुण बढ़ा होता है किसी का तमोगुण बढ़ा होता है तो मृत्यु के द्वारा भी तत्वादी तीनों गुणों का जो फल होता है तन सर्वी संग राज मेव। प्र्ण प्र्ण सभी भी आसक्ति और राजुक है।, है या आसक्ति और राजका मूल विषय आसक्ति और जिसमें जिस विषय जिस में आसक्ति होगी राज की बड़ी हुई अवस्था आसक्ति देती है तो जिस विषय में आसक्ति होती है जिस विषय में राग होता है तो कर्म अनुसार क्या होता है उसी गंग्रत होता है तो की वो संपूर्ण फल भी आसक्ति और राग मूलक है और गुण जन्म ही है गौणम करने पर गुण जन है न गुण जन्म ही है गुण जन सत्वादी गुण जन्म ही है इसी दर्शियन आने के लिए तो याद याद दिखाते कहते है। दिखाते देखो। यदा हैं हैं, कहते प्रलय या कि संदेह थे तदा उत्तम विराम तदा उत्तम विराम लोका के किंतु किंतु किंतु जब जब प्राणी जब, के के जब, जब, जब प्राणी बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त करता है किंतु जब तू यदा देख किंतु जब देरी प्राणी सत्य गुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त करता है तदा उत्तम विदाम उत्तम उदामियों के दो लोगों को प्राप्त है जो उत्तम के लोग है ना ऋण गर्भ का जो लोग है ज्ञान का जो लोग है वह लोग कैसा है दोष रहित तब उत्तम ज्ञानियों के दोष रहित लोगों को प्राप्त करते हैं कर्मानुसार है ना कोई मर करके यहाँ भी अच्छे साथी परिवार में आ सकता है जहाँ साधना के अनुकूल वातावरण हो गए और ऊपर भी क्या है कि वो ज्ञान हो सकता है दोनों तरह था था था था था था था। तो यहाँ लोग ऊपर तो उत्तम ज्ञानी होंगे दो सहित लोगों को स्वास्थ्य करता है तो यहाँ भी आ सकता है ना ऐसे व्यक्ति के स्कूल में आ सकता है जहाँ साधना के लिए पूर्ण अनुसून वातावरण मिल जाए उसमें ऐसा ऐसे हो सकता है थोड़ा के बाद वहाँ पर जा सकता है तो पर है है मिल प्राप्त होता अब तू यदा किंतु किंतु प्राणी जग तुत किन्तु प्राणी जग सत्युण के बढ़ने पर प्राप्त होता है संले मरणम मरण को प्राप्त होता है कौन दादी की है त्मा कौन होगा जीव बात सदा उत्तम विराम सब उत्तम ज्ञानी हो गए लोगों को प्राप्त करता है यहाँ पर ध्यान देना जिसको शंकराचार्य के मतानुसार जिसको यही परमात्मा के साथ साथ कार हो गया उसको कहीं आना जाना नहीं है तो सत्व गुण बड़ा है लेकिन परमात्मा का क्रोध साक्षात साथ नहीं है यहाँ पर महादावी तत्व विराम महादादी तत्व को जानने वाले महादार ये सब है ना इनको ठीक ठीक जानने वाले लोगों को प्राप्त करता है ऐसा कहा महादहकार परमात्माएं का मतलब आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और इन सबको को ठीक ठीक साक्षात्कार इसमें पर मिला केन्द्रीय बच्चों का पर ऐसा लिख लो यहाँ पर थोड़ा महात हृ गर्वादी तत्व विधान लिख लेते हैं उत्तम विधान का है ना उत्तम ज्ञानी उत्तम ज्ञानी ये नहीं होगा तो महाराजी को जानेगा क्या महत्व महात हिरण तत्व तत्विधाम महातत्व हिरण तत्व तत्विधाम चलिए महातत्व हिरण तत्व तत्विधा मतलब ऐसा तो तो है ना ये भास्कार प्रकाश व्याख्या में ऐसा तो तो तो तो तो तो तो है इसका मतलब ये समझेंगे महत्व को जानने वाले है जो प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ महत्व न महतत्व प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ महातत्व को जानने वाले तथा हिरण रूप दर तत्व को जानने वाले हिरण रूप तत्व को जानने वाले हिरण गर्भ में विराजमान है अच्छा तो और मतलब आदि से क्या जाने वाले ने को जाने तो को जाने है कि अन्य महातों को जानने वाले तथा हिरण गर्भ आदि को आदि अन्य देव देव का ले, ले, दे। ले लेना हिरण गर्भ आदि रूप तत्वों को हाँ ले दे लेना सब हिरण रूप तत्वों को जानने वाले के लोगों को प्राप्त करता है दो तरीब लोगों को प्राप्त करता है ऐसा लोकन अमलान अमलान का आकर्षण नहीं है, है तो प्राप्त तो <laughs> है तो सतुगुण तो के बढ़ने पर जब मृत्यु को प्राप्त होता है जनज्ञानियों के लोग को प्राप्त होता है आगे देखेंगे के रजतवा कर्म संग रजोगुण की प्रवृद्धि है ना ऊपर से आ रहा है तो रजत की प्रवृद्धि है ना कि रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु तो को प्राप्त पर मृत्यु को प्राप्त होने पर मरते समय रजोगुण की वृद्धि हो गयी इसलिए हमेशा सात्विक भाव में रहना चाहिए प्राणी को शांत है ना शांत भाव से परमात्मा का अनुसंधान करते हुए रहना चाहिए शांति भाव से भाव में और रजोगुण के बढ़ने पर इच्छा कामना प्रवृत्ति यही रहता है ना वास्तव में तो वस्मयति राग प्रलयम रजसी प्रलयमी प्रवृत्ति रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्म संगी सुल जाय से कर्माशक्त मनुष्यों के कुल में उत्पन्न होता है या कर्माशक्त मनुष्यों के कुल में उत्पन्न होता जाएगा रजोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होने पर कर्माशक्त मनुष्य के मध्य उत्पन्न होता है इतना देख लेंगे वास्तव में बोले रजी गुण रजोगुण बढ़ने पर प्रलय का मरणम दत्वा कर्म प्राप्त मृत्यु को प्राप्त होकर कर्म संग कर्माशक्ति युक्त मनुष्य से युक्त मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होता है श्लोक देखेंगे तथा जायते तथा समस्ती जाए थे उसी प्रकार हुआ या मृत्यु के प्राप्त किया हुआ मृत्यु को प्राप्त किया हुआ मनुष्य मूड योनियों में उत्पन्न होता है मूड योनिक है कि मूट अत्यंत मुंह से लिप्त योनी अत्यंत मुंह होता है मनुष्य को भी मुंह हो जाता है व्यक्ति अपने संबंधियों में मुंह हो जाता है जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से मुंह हो जाता है खाने पीने की वस्तु में मुंह हो जाता है पशुओं को और अधिक हो जाता है है ना? रज की में से सम की प्रधानता वाले पशु पशुओं में और अधिक हो जाता है पर मूल योगी में उत्पन्न होता है बात पशु पक्षी आदिओं में उत्पन्न हो है इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए सबो के कार्य आदस प्रभा में समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए बहुत लोग आलस प्रभा में बैठे रहते हैं एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए शुभ कर्म के लिए भगवान के करने के लिए एक मिनट भी आलस प्रवादी जाएगी बैठे बैठे नही होने पर क्या होता है की पशु आदि में उत्पन्न होता है बहुत लोग आलस प्रवाद में बैठने में बहुत बड़ा अच्छा कमते हैं बोले हमको दूसरे प्रम होते तो तो प्राप्त करता तो तो है तो मूड ठीक है ना ये ये है, है ऊपर तो देव बताएगा ना देखना तू ये सत्य देखने में आती जब इसमें दे दारी है उससे अनुभव कर सकते है, ना। रजो कर, है न रजोगुण के बढ़ने पर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो कर होता है ना नजोगुण के बढ़ने आरोप दे मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मा सकते मनुष्यों के मंत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार समोगने आरोपी प्राणी उसी प्रकार है समोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ बेधारी प्राणी पशु आदि नियम उत्पन्न होता है अब अतीत श्लोकार अब पूर्व के श्लोक का अर्थ ही संक्षेप से किया जाता है पूर्व के श्लोक के अर्थ को ही संक्षेप से कहा जाता है पूर्व पूर में जो बताया गया ना उसको संक्षेप से कह गए हैं कल कर आहुः कर्म सुक्रहु सात्विकम निर्मलम फलम सुकृत कर्मण क्रिया है ना तो क्रिया है ये क्रिया के कर्ता का अध्ययन कर लेंगे है? अच्छा क्रिया कर्ता हस्तकार ने अध्यान किया श्रेष्ठ शिष्ट जन श्रेष्ठ महापुरुष श्रेष्ठ सुकृत कर्मणा निर्मलं सात्विकम निर्मल फल शिष्ट महापुरुष सुकृत कर्मणा कर्म का मतलब पूर्ण कर्म काम का पूर्ण कर्म का सात्विक निर्मल फल कहते हैं पूर्ण कर्म का फल कैसा होता है सात्विक होता है और निर्मल होता है सात्विक जो फल है वही सुख शांति होता है तो ये शिष्ट महापुरुष से सुकृत कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं सुकृत कर्म का कर फल सात्विक और निर्मल कहते हैं तो यहाँ पर सुकृत कर्म क्या है, तो, था था किया है? तो ना सुकृतो कर वास्तव कारण सात्विक हस्ते कर्मणा सुकृत सुस्थिक कर्म का फल सात्विक सुकृतस्थ कर्मणा पर देखना सुकृतस्थ कर्म सात्विक आगे देखेंगे दे की यहाँ पर नम भी तीन प्रकार के बताए गए सात्विक राजस्व जो अकर् बुद्धि से अकर्तृत्व बुद्धि से ईश्वरपण भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो हैं। मतलब क्या है कि जो ईश्वरपण बुद्धि से और अकर्तृत्व भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो कैसे होते हैं होते ऐसा है तो लगाएंगे कि सात्विक कर्मों का सात्विक और निर्मल फल कहा जाता है न शुभ कर्म से सात्विक कर्म आहू शिष्टाहा करता है सात्विकों में निर्मलम फलम सात्विकल ही दुख के मिश्रण से हाँ तो ये निर्मल फल को ही कहते हैं अब देखेंगे श्लोक ने रजता तुम फलम दुखम रजता तुम फलम दुखम तू रजता फलम दुखम किंतु पर रजिसा ऊपर से कर्मणा की चर्चा चल रही है ना तो यहाँ पर रजस कर्मों का या राजस कर्मों का कर्मणा है ना ऊपर हाँ तो केवल गुण को नहीं लेना है बल्कि गुण से होने वाले कर्म तू रजा किंतु राजस कर्मों का किंतु राजस कर्मों का दुख है जो कर्तृत्व बुद्धि तो युक्त होकर के सतम भाव से शास्त्री कर्म किए जाते हैं उनको कैसे कहेंगे राजस फल इच्छा पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं वो उनको कैसे होते हैं राजस होते हैं किन्तु राजस कर्म का फल क्या होता है दुख के परिणाम तो सुख ही है ना ही? जो संसार में जो कुछ क्षरित प्राप्त भी होता है चिंतित सुख प्राप्त भी होता है उसका तो परिणाम तो दुखी होता है न तो यहाँ पर देखेंगे ये देखिए इसका भाग भाष्य दुख कम कर दिया दुख बहुलम का कर्मोल दुख बहुल क्या है यदि सुख है तो भी दुख बहुल रा है ऊर्जा वाला है राजस्कर्मोल क्या है सुख बहुत है अब ये इसका भाष्य देख लेंगे राज्य की पंक्ति बताएंगे कर्माधिकारा फलम अभी दुखा मे कारण अनुरूपयाग राज ऐसा हुआ कर्म अधिकार कर्माधिकारा भास्कार प्रकाश व्याख्या अच्छा में ऐसे किया है की कि रजाकर्मण भारतीय ऐसा कहे जाने से कर्म अधिकार कर्माधिकारा किया है और तो कर्म का अधिकार होने से तो कर्म को तो कर्म के प्रसंग में ये बात की गई है ना कहा कर्म, कर्म का अधिकार है यहाँ क्या ऐसा भी कर सकते कर्म का अधिकार होने से अथवा भास्कार प्रकाश व्याख्याचार ने कहा है की रजाकर्मण भारत ऐसा कहे जाने दो अर्थ हो जायेंगे कर्मणाधिकार कर्म का अधिकार होने पे तो कर्मणा सुख से कर्म का अधिकार मान सकते अथवा जैसे भ्रष्टर प्रकाश कहते हैं कि भारत ऐसा कहे जाने जाने से कहे जाने से राजस्व कर्मो का फल हलम से क्या लेना है राजस्व से कर्मणा फलम राजस्व से कर्मणा फलम के राजस्व कर्मो का फल भी दुख ही लाएगा आनंद कहते हैं दुखाम का राजस्व कर्मो का फल भी दुख बहुल है जो सुख है वो भी कैसा दुख बहुल कर्म किया फल मिल गया सुख हुआ लेकिन कैसा सुख हुआ वो दुख बहुत उसका फल भी सुख बहुल दुख है अच्छा राजस्व राजस्थ है ना तो राजस्व में करते हैं कि वो राजस्वी है दुख बहुल ही है अर्थात वो राजस्वी है मतलब वो सात्विक नहीं दुख में और राजसा में और दुख बहुली है राजस है कारणानुरूप क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य होता है क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य होता है मतलब उसका कारण राजस्व है तो कार्य भी राजस होगा दुःख बहुली है राजस है क्यूँकी कारणानुरूप क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य होता है स्लोक जो कहते अज्ञानम तमसाफलम कमसाफलम अज्ञानम त्राम कर्मो का फल क्या है अज्ञान आदर्श प्रमार निद्रा ये क्या होकर जो कर्म है ना जब कर रहे हैं उसमें भी आलत है पाठ के समय भी पढ़ते पड़ती है तो ऐसा जो है ना तो ये क्या है कि ये तामस कर्म हो जाएगा फिर ये नींद दिया आ जाएगी आलस इस्तेमाल आ जाएगा तो ये कहते हैं तामस कर्मों का फल क्या है, है? अज्ञान और अज्ञान बढ़ेगा ठीक है न अज्ञान और अज्ञान बढ़ जाएगा तो अब देखेंगे तो हिंसा युक्त करूंगी क्या है, तामस तामस है। किसी को तो देना भी तामस है और जो शुभ कर्म है वो भी आलत होकर दिए जाएंगे तो अब बहुत लोग तो, तो साधना होते रहते हैं वो समझते समाधि देखेंगे अज्ञान संस तो कर्म है ना काम क्या होता है हाँ में क्या होता है अभारण ये सब क्या है उसी प्रकार तो से तो तामस्य कर्म रूप अधर्म कामकर्म रूप अधर्म का फल अज्ञान है या पूर्ववत्त है ना तो पूर्ववत का करेंगे पहले राजस्थान राजस्वयोग था ना तो यहाँ पर क्या करेंगे फल भी है सामस्य है मतलब अज्ञानी है उससे और अज्ञान बढ़ेगा आत्मा की अज्ञान देखे और जिनकी क्या गुणे ठीक होती आगे देखेंगे ना क्या गुणे होती और गुणों से क्या होता है और गुणों से क्या होता है गुणों से क्या उत्पन्न होता है तो बताते हैं इस गुण का क्या कारण है देखेंगे राजस्वर्मो Saya... हाँ। का फल दुख राजस्म का फलत राजेश कर्मो का फल क्या है हाँ वो बता दिया मैंने राजस्व कर्मो का फल क्या है दुख है और कामस्कर्मो का फल क्या है अज्ञान अज्ञान है ना राजस्व कर्म राजेशम का फल क्या है दुख है और तमसागर्थ क्या और वापसी में रसागर्थ क्या और तामसकर्म का फल अज्ञान है धर्म का फल अज्ञान है पहले जी करें क्या गुणे क्या क्यों भवती और गुणों से क्या होता है तत्वात के ज्ञानम रजता लोध एव चवाद अज्ञानम एव च लगाइए तत्वात ज्ञानम संजायते सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है वास्तव में है कि बढ़े हुए सत्व से ज्ञान उत्पन्न बड़े हुए तत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न मिलता है किसी भी प्रकार का ज्ञान होता है वो सत्गुण से बढ़ने का ही होता है चाहे वो सांसारिक विषयों का ज्ञान हो सांस्थ का ज्ञान हो आत्मा का परोक्ष ज्ञान हो या परोक्ष ज्ञान हो है ना पर वो गुणों की तार्तव्य से है परमात्मा का ज्ञान होगा तो सत्य गुण अत्यंत होगा और जब भगवान का साक्षात्कार होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा हो सत्य होगा है ना ये ध्यान रखेंगे सत्य से ये सब तो जितने प्रकार की साधनाएं बताई गई है शास्त्रों में और जितने भी दिन निषेध बताए गए हैं तो सब शत्रु के बढ़ाने के लिए बताये गयी है इसीलिए शास्त्र में बताई की मर्यादा का पालन करने से क्या होता है शत्रुगुण की वृद्धि होती है और सत्युगुण की वृद्धि होती है और वो क्या होता है रसतम का नाश हो है जो कहते है ना अंताकरण निर्मल होना चाहिए तो अंताकरण का मल क्या है रसोत्तम अंताकरण के अमल और क्या है हाँ तो अंताकरण निर्मल होना चाहिए मतलब रज कम से रहित होना चाहिए अंताकरण जब रज और कम से रहित नहीं होता है तो केवल रज का कार्य इच्छाएं कामनाएं वाचनाएं सुनती आदि बनती है तो इसके जो है ना सब विधि निषेध का पालन साधक मन साक्षित नहीं होगा तो सत्वाधम संजाय से सत्व गुण की अधिकता होने से भी बहुत बड़ा हुआ सत्युगुण हो तो आत्मा का देखेंगे लोभा एवं संजायती क्या रजता लोभा एवं और बड़े हुए रज गुण से लोग भी उत्पन्न होता है यो यहाँ अपनी की अथ में है क्या रजता लोभा एवं संजायते एवं गन्वय यहाँ कर लेना रजता है बड़े हुए रजोगुण से ही लोग उत्पन्न होता है यदि रजता के साथ उन और हृदा हो जाएगा और जहाँ लिखा है वहाँ और बड़े हुए रजोगुण से लोग भी उत्पन्न होता है लोग आप ये सब ना, है ना रजोगुण लोग भी उत्पन्न होता है कमसा प्रमाद में रोग होता है कमसा करते बड़े हुए तमोग या प्रमोगुण की अधिकता से प्रमाद और मोह होता है प्रमाद और मोह होता है बड़े हुए क्रम गुण से क्या होता है प्रमाद और मोह होता है क्या अज्ञानम योग भवती लगा लेना प्रिया और योगी और अज्ञान भी होता है इससे बड़े हुए क्रम गुण से अज्ञान भी होता है तो इससे पता चल जाता है की हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है अब देखेंगे भाव में लव महात्म का बड़े हुए शत्रुगुण से क्या बड़े हुए शत्रुगुण से समझाइते करते समुद्र उत्पन्न होता है क्या बड़े से ज्ञान उत्पन्न होता है और बड़े से लोग भी उत्पन्न होता है प्रमाद में हो क्या प्रमाद और ये दोनों कम से होते हैं और अज्ञान भी तमसे होता है अज्ञान भी तमसे होता है तब बड़े भी कम से होते हैं अच्छा और फिर देखेंगे चिम क्या और बता रहे हैं भगवान मध्ये जघन्दुण वृत्स्थ अच्छा तस्थ ऊर्धव गुगण में चिरा में जाते हैं है सत्य गुण में स्थित प्राणी इसका मतलब है सत्य गुण के कार्य में स्थित प्राणी सत्य गुण का कार्य क्या है उस ज्ञान उस कर्म है ना? आनंद बोलता है की यहाँ पर सत्व स्थाकर्या सत्य गुण वृतस्था सत्य गुण के कार्य में स्थित है और सत्य गुण का कार्य आनंद गिरी कैसे है उत्तम उत्तम कर्म सत्य गुण के कार्य उत्तम ज्ञान और उत्तम उस्तंग कर्म में स्थित के कार्य उत्तम ज्ञान उत्तम कर्म क्या है भगवान की आराधना है ना ऐसा सत्य के कार्य उत्तम ज्ञान में स्थित व्यक्ति ऊपर को जाते हैं मतलब देवलोक को प्राप्त करते हैं देव लोग को प्राप्त करते है या हैं और देव आदि उत्तम स्थानों में हैं है उनकी ही गति होती है यदि कोई मनुष्यलोक में भी आया तो पहले की अपेक्षा और ज्यादा अंतर्मुखा है अब देखेंगे मध्य राजथा राजुण के कार्य का में स्थित रजोगुण का कार्य मतलब रजोगुण के कार्य कर्म में लगा हुआ व्यक्ति ऐसा सर्व स काम कर्म से रजोगुण के कारण में लगा हुआ व्यक्ति निष्काम होगा तो उसमें सब किसी को कमी ही होना मतलब रजोगुण के कारण रजो में आनंद कार्य ज्ञान अथवा कर्म में लगा हुआ रजोगुण का कार्य कौन सा ज्ञान होगा वो परमात्म ज्ञान नहीं होगा अन्य सभी ज्ञान हो जाएंगे ना अन्य जो है ज्ञान रजोगुण के कार्य ज्ञान अथवा कर्म में लगे हुए मनुष्य प्रयोगों के कारण ज्ञान अथवा कर्म में लगे हुए मनुष्य मध्य स्तंभियों ध्यान देना मनुष्य होनी में उत्पन्न होता है जब क्या है कि पाप पूर्ण दोनों बराबर हो कूर्ण अधिक होने से देवता बनता है पाप पूर्ण बराबर होने से मनुष्य बनता है जघन्य गुण वृत्तस्थ कदागं कामक जघन्य गुण वृत्तस्थ कामक जघन गुण वृत्तस्था यहाँ वृत्तस्थ शब्द आया है ना जीव सर्क किया था इसी भगवान hmm. hmm. ने कह दिया बैठे भाई देखते है ना तो क्या <coughs> जघन्य मतलब कुछ निम्न जघन्य करके क्या निम्न मतलब निम्न गुण समुण के कार्य में स्थिति समो गुण के कार्य आदस प्रमाण निद्रा हिंसा आदि में हिंसा आदि में जघन तथा तामस तमो गुण के कार्य आदि में लगा हुआ मतलब पशु आदि योमियों में जाते हैं किसने रहते हैं कुछ आदि ये पशु योनि से रखना हो तो फिर जघन गुण के वृक्ष में रहना ख्याल देना चाहिए है नृत्य जो है कार्य में रहना तो तो भी अच्छा है लेकिन अनावश्यक जो है समय काम करो मिले अब देखेंगे जघन गुण प्रत्यक्ष है निंद गुण सूच गुण जघन गुण कौन है समाह है ना सत्य वृत्तम उससे सत्य कार्य वृत्तम करते कार्य तमो का कार्य क्या निद्रा आलस्या तस्वीन तस्वीन से क्या लेना है जघन गुण वृत्ति जघन गुण के वृत्त में स्थित गुण के कार्य में स्थित तस्वीन स्थित था जघन गुण वृत्त था के कार्य आलस्य में स्थित मूड मनुष्य ये जो मुडा लिखा है न ये मुडाए जो है ये करते है नूड मनुष्य मतलब पशु आदि के ऊपर देखते हैं पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न कार्यक्रम में यहाँ कर्मो का मात करने को आपकी सर्वत योनी सब योनिया ही है जो लोग कहते हैं हमको गुणों ऐसी क्या मतलब है हमको तो गुणातीत होना है सबसे सड़े होना है लोग कहा मतलब है गुणातीत कौन होगा गुणातीत होने का मतलब है कि प्रकृति के गुण जिसको अपने अधीन नहीं कर पाते हैं वो व्यक्ति कैसा होता है गुणातीत प्रकृति के गुणों के वसू रो नहीं है प्रकृति के गुणों के अधीन जो नहीं है लेकिन प्रकृति के गुणों के अधीन तो सभी प्राणी होते हैं ना उनसे प्रेरित होकर के कुछ, कुछ करते रहते हैं तो प्रकृति के गुण के अधीन कौन नहीं होता है जिसको आत्मा का अक्रोच की जाको साक्षात्कार हो गया है वो व्यक्ति कैसा होता है गुणातीत अब जो गुणातीत हो गया है तो गुणातीत कौन हुआ है मतलब गुणातीत कौन है जिसको की अप्रोक्ष ज्ञान हो गया है तो अप्रोक्ष ज्ञान कम होगा जब सत्युगुण बढ़ेगा सत्युगुण के बढ़े बिना अप्रोक्ष ज्ञान होगा तो अप्रोक्ष ज्ञानी ही तो गुणातीत होता है तो गुणातीत होने के लिए सत्युगुण की वृद्धि अनिवार्य है कि नहीं हाँ तो इसलिए पहले से जो है सब थोड़ा और जो गुणापीठ हो गया है उसके लिए तो कुछ विधि है नहीं वो तो अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए नहीं जा सकता है है ना और वो तो है ना ऐसे पर कि सर्वथा शास्त्र की आदि आगे देखिए ऐसा है पुरुष क्या बात है पुरुष प्रकृति स्पष्ट रूपे निका ज्ञाने युक्त भोग्य सु सुख सु, सु, सु, सु, दुख, दुखी दुखी इति एवं रूपो या मिथ्या रूपों से रूप सकते ऐसा अनु करेंगे प्रकृति में, में स्थित होना रूप मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्या है प्रकृति में स्थित होना रूप प्रकृति में स्थित होना मतलब प्रकृति के कारण वे इंद्री को अपना स्वरूप मान लेना प्रकृति में सारे जय इंद्रियों को अपना आत्म स्वरूप लेना है हाँ, मतलब इससे भिन्न आत्मा बोला जानना हाँ सात निकल लेना मतलब प्रकृति प्रकृति स्थित होने का मतलब है प्रकृति के साथ सागात निकल लेना जय इंद्रियो के साथ सागार्थ निकल लेना अर्थात उसके अभिन्न संजीव निकल लेना है ना तो प्रकृति में स्थित होने प्रकृति में स्थित होना रूप मिख्या ज्ञान प्रकृति में स्थित होना क्या है ज्ञान तो प्रकृति में स्थित होना रूप मिख्या ज्ञान से युक्त कौन है पुरुष मिथ्या ज्ञान से युक्त पुरुष का पुरुष का इस पुरुष का अन्य होगा आगे आसक्ति के साथ ये या एवं है ना ऐसे पुरुष की क्या होगी आसक्ति जो मिथ्या पुरुष है उसकी होगी आसक्ति से के अन्वय किसके साथ है शधा के साथ और आसक्ति किसमें होती है किस प्रकार होती है इसको इन मध्यवर्ती पदों के द्वारा बताया जाता है सुख दुख मोहात्म केसु भुर्सु गुेश सुख दुख तथा मोहात्म मतलब सुख दुख और मोहू सुख दुख तथा मोह रूपे भोग गुणों में तो ये भोग गुणों कौन कर हैं सुख दुख दु सुख दुख तथा मोह रूपे भोग गुणों में या सुख दुख तथा मोह मोरू भोग गुणों के होने पर अहम सुखी अश्मी अहम दुखी अस्मी अहम मूढ़ है ना जब भोग सुख होगा तो व्यक्ति क्या समझता है कि अहम सुखी अश्मी सुख के होने पर क्या समझता है सुखी अंताकरण में सुख होने पर वह समझता है की सुखी अश्मी अंताकरण में दुख होने पर क्या समझता है आहां? दुखी रश्मि अंताकरण में मुँह होने पर क्या समझता है मैं दुखी अहम दुखी रश्मि एक संघ इस प्रकार जो संघ है या इस प्रकार जो इस प्रकार जो संघ है मतलब तो बुद्धि के गुणों को अपने भी मानता है ना तो क्या हो, हो गया बुद्धि के गुणों से आसर्तना इस प्रकार जो आसक्ति है इस प्रकार क्या है दोबारा पंक्ति लगायेंगे प्रकृति में स्थित होना रूप मिथ्या ज्ञान संयुक्त तो पुरुष का पुरुष का क्या सनी पुरुष का क्या और किस प्रकार संग हम सुखी अश्वि हम सुखी अश् अहम मूठाश्मी किसने सुख दुःख और मोरू भोग गुणों के होने पर ठीक है कब सुख दुख और मोह गुणों के होने पर लग गया ऐसा लगा लेना प्रकृति में सुख रूप तथा मोरू भोग गुणों के होने पर या सुख रूप भोग गुण के होने पर हम सुखी अश् दुख रूप भोग गुण होने पर अहम दुखी अश् मोरू भोग गुण के होने पर अहम मूढ़ाश मूढ़ा तथा मोह लिखता इस प्रकार जो आसक्ति है आसक्ति होती है ना, तो आसक्ति किसको होती है मिथ्या ज्ञान से युक्त मनुष्य को किसको होती है और जो प्रकृति के साथ जिसका तादात नहीं है प्रकृति के साथ जिसका तादात्म नहीं है वो सुख वो क्या है अंतरकरण में सुख होने पर अपने को सुखी नहीं मानेगा अच्छा क्या जानेगा सुख मेरे लिए नहीं है ये तो प्रकृति पहले विकार है अंता में सुख होने पर अपने को दुखी नहीं मानेगा अंताग्रहण में होने पर अपने नहीं मानेगा कौन जो है नहीं। तो सबसे परमा है उसमें कोई भी विकास इन सभी विकासों से रहित आत्मा है अच्छा आगे देखेंगे इस एवं मुंह का या जो आसक्ति है किसकी आसक्ति बुरु ना? कारण हम उस वह कारण है सस्त लेना संगह आसक्ति वह आसक्ति कारण है किसका कारण है नीचे लिखा संसार वो आसक्ति ही संसार की कारण है वो आसक्ति ही क्या है संसार की कारण है संसार में व्यक्ति यदि ऐसा निर्मित बना रहे ना अपने को अपने को सुखी न माने दुखी न माने वो संयुक्त न माने जो व्यक्ति सुखी नहीं होता है दुखी नहीं होता है और मोहता नहीं होता है जो व्यक्ति संसार को प्राप्त नहीं होगा वो तो आत्मा राम व्यक्ति संसार को प्राप्त नहीं होता है और तो जो आसक्ति संसार की लिए कारण है संसार किम रूप है देखना वह संसार का कारण है पुरुष से से पुरुष पुरुष को की अच्छी बुरी योनि में जन्म प्राप्ति का पुरुष की अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्ति रूप संसार का कारण वह पुरुषस्थ व मनुष्य मनुष्य की अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्ति रूप संसार मनुष्य की अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्ति रूप संसार का कारण आ सकती है लग ना huh. क्या कारण है आसक्ति अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्ति रूप संसार का कारण हुआ सकती है आसक्ति से ही जन प्राप्त होता है ये जो है ना ये सबसे प्राप्त होना चाहिए सब जो लिखने दिखे सुखी बुरी मतलब सबसे उपराब होना चाहिए किसी समासे इस प्रकार संक्षेप से पूर्व अध्याय में जो कहा गया इस प्रकार संक्षेप से पूर्व अध्याय में जो कहा गया तभी उसे यहाँ पर सत्यों की गुणाह प्रकृति सम्भवा यहाँ से आरम्भ करके पूर्व अध्याय में संक्षेप से कहा जाना और यहाँ पर फिर आरंभ करके इस से बताया है उसे यहाँ पर तत्व रजस प्रकृति आरभ्य यहाँ से आरंभ करके लोग से आरंभ करके गुण स्वरूपम गुण स्वरूप आया था ना वास्तव में ध्यान कहाँ का इसके पहले होगा ये ये छठ में भी वास्तु में था तत्वी नाम तत्व से एवं कागज लक्षणम उच्चित है यहाँ लक्षणम का स्वरूप लक्षण में क्या है स्वरूपम ये ध्यान दें है। का स्वरूप तो तो और गुणवृत्तम गुणों का कार्य बच्चा स्वावृत्त गुणाना बंद कर अपने कार्य के द्वारा गुणों का बंधन कार्यकर्व और गुणों के और अपने कार्य के द्वारा गुणों का बंधन कार्यकृत को अपने कार्य के द्वारा गुणों को गुणों का बंधन कारक होना लगेगा क्या गुण प्रत्येक की जो गति होती है गुणों के कार्य से बधे हुए पुरुष की गुणों के कार्य से युक्त पुरुष की जो गति होती है गति बताया है ना गति तो बताया यदा सत्योम और पोदों का क्षम सत्या ऐसी भी वही कहा गया ना देखेंगे एक कहा गया क्या गुण वृत निकट पे और गुणों के कार्य में बंधे हुए पुरुष की जो गति होती है आगे इतना ध्यान कर लेना था क्या और वह गति और वह गति आगे ध्यान देंगे इस प्रकार अपन की लगाई गई आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे आगे वास्तव में लिखा है सम्यक दर्शनात्मक वक्तव्य समय तो ज्ञान आगे श्लोक में आ रहा है और क्योंकि अज्ञान का कार्य होने से सबको अज्ञान दे दिया है आत्मा को छोड़कर आत्मा अज्ञान का कार्य होने से सबको क्या कह दिया जाता है अज्ञान अब ये जिन्हें इसी कर लगाइए अज्ञान मूलम बंद कारणम एक ज्ञानम इसी इस प्रकार अज्ञान मूलम बंद कारणम एक ज्ञानम अज्ञान मूलक बंधन का कारण जो बंधन का कारण है ना उसका मूल क्या है अज्ञान उसका मूल क्या है अज्ञान लगाएंगे इस प्रकार अज्ञान मूलक बंधन का कारण अज्ञान मूलक बंधन का कारण ध्यान देना परमात्म ज्ञान को स्ोण करके कोई भी मुक्ति का कारण है तो परमात्म ज्ञान को छोड़कर कोई भी ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है इसलिए अन्य ज्ञान को क्या कह सकते हैं बंधन का कारण परमात्म ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई भी ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है इसलिए अन्य सभी ज्ञानों को क्या कह सकते हैं और इसी दृष्टि से समझेंगे इस प्रकार अज्ञान मूलक बंधन का कारण क्या हुआ मिथ्या ज्ञान क्या हुआ मिख्या ज्ञान कौन के सब सर्व मिथ्या ज्ञान यह सब ज्ञान ये जो ज्ञान कहा गया ये मिथ्या ज्ञान ये कैसा ज्ञान है विक्षा क्योंकि ये मोक्ष नहीं दे सकता इसलिए विक्षा ज्ञान है लेकिन बाकी जो है ना अन्य सांसारिक प्रपंचो के अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान है कि नहीं अभी तक जो ज्ञान कहा गया अन्य सभी सांसारिक प्रपंचो के अच्छा श्रेष्ठ है फिर मोक्ष नहीं दे सकता इसलिए इसको बंधन का कारण व्याख्या ज्ञान कहा है इन बातों को जरूर है ना मोक्ष अब इसी क्रम से तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा तो क्रम का उपयोगिता नहीं अच्छा अंत में तो सबसे मीठा इससे होता ही है आगे लगाएंगे इस प्रकार क्या कहेंगे इस प्रकार अज्ञान मूलक बंधन का कारण इस सभी को विस्तार देते हैं विस्तार से कहकर अब सम्यक ज्ञान से मोक्ष कहना चाहिए सम्यक ज्ञान से मोक्ष कहना चाहिए इसलिए भगवान आह ऐसा भगवान कहते हैं आह लट करूँ है ना आहू देखो क्या कहते हैं भगवान न अन्यम नुणे यदा दृष्टा न अन्दुे यदा दृष्टा गुणेभ्य गुणेभ्य पद्ति मद्भव सह सह लगाइए यदा दृष्टा दृष्टा अन्यम अन्यम यदा यदा क्या क्या परम परम लगाइए दृष्टा कि जब दृष्टा जब दृष्टा भाषा ने किया दृष्टा विद्वान संघ दृष्टा कर विद्वान या ज्ञानी है ना? जब ज्ञानी होकर संघ का अध्ययन किया बाद में, जब ज्ञानी होकर गुणों कर गुण करता न अनुपस्थिति गुणों से अन्य करता तो नहीं देखता है कि आत्मा तो करता है आत्मा कुछ नहीं करता है जो कुछ भी ये चेष्टाएं हो रही है वो किस हो रही है गुणों से हो रही है ना कि हमने कोई क्रिया नहीं है मैं कोई भी क्रिया तो करने वाला में नहीं में करता नहीं है जरा जब जरा जब गुणम की गुणों ऐसी भिन्न करता तो नहीं देखता है गुणों ऐसी भिन्न अपने को करता नहीं देखता है गुणों से भिन्न करता तो नहीं देखता है मतलब गुरु ही करता है इस प्रकार इस प्रकार ऐसा जो है प्रत्यक्ष भी के द्वारा करता है हम कुछ भी करते नहीं है अच्छा क्या गुणे करण व्यक्ति और गुणों से पर जो जानता है गुणों से पर कौन गुणों के कार्य के साक्षी गुणों के के कार्य का साक्षी जो हाथ है ना जो साक्षी मात्र है और गुणों के कार्य साक्षी को जो जानता है क्या बदभाविगे थी वह मेरे भाव को प्राप्त करता है मत साधन में मान्यता मेरे साधर को प्राप्त करता है अर्थात मेरा रुप हो जाता है, है ना तो क्या गुण्या और गुणों से पद का जानता है क्या मत भागो मन व्यक्ति वह मेरे साधारण को प्राप्त करता है या मेरे रूप को प्राप्त करता है न अन्य लगायेंगे की गुरु अन्य कर्ताओं को नहीं देखता है तो कर्ता कौन हुए गुण अब गुण कैसे गुण का मतलब हुआ सतुदस्तम और ये प्रकृति क्या है, तो है? प्रकृति क्या हैत्मक है तो मतलब गुणकर्ता तो को या प्रकृति करता को एक ही बात है अब वो किस रूप में है तो कार्य करणी जो जो, जो जो कार्य अर्थ है इंद्रिया देह इंद्री तथा विशल रूप में क्या है सब गुण ही तो है ये जितना संसार है सब गुणों का ही कार्य है भगवान की माया शक्ति का ही परिणाम है तो ये गुणों गुण किस रूप में परिणत हुए हैं वे इंद्रियों विषय रूप में परिणत हुए हैं वे है। आत्मा को छोड़ दो तो सब का तीन में विभाग हो जाएगा कार्यक्रम हो विषय आत्मा को छोड़कर जावत जगत का विभाग तीन में होगा कितने कार्य करा हो विषय तो वे इंद्री और विषय रूप में परिणाम को प्राप्त हुए गुणों से अन्य गणा को नहीं मिलता है न यही है ना यही सब कर रहे हैं गुणों से करता राम अन्य विद्वान जब ज्ञानी होकर के जब ज्या? ज्ञानी होकर के कार्य रूप में परिणत गुणों से भिन्न करवा को नहीं देखता है अर्भा इसका शास्त्र बताते है भाषाकार सर्वावस्था की सभी अवस्थाओं वाले गुण ही सर्वावस्था गुणा योग सभी अवस्थाओं वाले गुण ही सभी कर्मो को करता है इस प्रकार समझता है लगभग क्या सभी अवस्थाओं वाले गुण ही चाहे वो अवस्था वाला हो निरी अवस्था वाला हो या विषय अवस्था वाला हो किसी भी अवस्था वाला हो इस मतलब सभी अवस्थाओं वाले गुण ही सभी अवस्थाओं वाले गुण ही तो भी ले सकती हो कोई दिक्कत नहीं तो ससुक्ति में तो कर्मी नहीं है ना इसलिए यही ले लेना देहत्व कार्य व्यवस्था कर्ण अवस्था विशेष व्यवस्था ही लेंगे ना कार्य अवस्था वाला सभी अवस्थाओं वाले गुण ही कार्य तो करना तो बीच समझता सभी अवस्थाओं वाले गुण ही सभी कर्मों के करता है सभी अवस्थाओं वाले गुण ही सभी कर्मों को करता है इस प्रकार समझता है इस प्रकार समझता है हमेशा गुण ही करते हैं हमें हमेशा आसन चलते फिरते समय भी मैं मैं चलता हूं ऐसा धन नहीं होना चाहिए मैं तो आसन भी हूँ दे चलते उससे अलग ही चलने वाला जो पेड़ है जो सभी उपाधि है उससे अलग ही अपनी समझना चाहिए आप चलकर दीदी कह गए क्योंकि आप चले अब कि परम परम कर गुण व्यापार साक्षी गौतम और गुणों के पर गुणों के कार्य के साक्षी को जानना है जो अपना आत्म स्वरूप है वो गुणों के कार्य का साक्षी है केवल दृष्टा है, है न कुछ तो करता है ये साक्षी मात्र है और गुणों के पर गुणों के कार्य के साक्षी को जानता है मत सा साधन्य मेरे करूप को प्राप्त करता है लेना मेरे रूप को प्राप्त करता है ओम पूर्ण मद पूर्णमितम पूर्णम दक्षण ओम